हो तो मंगल लो कल्याण मैं अपने बंधुओं के बीच में पाकर के प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ आगे बताना चाहते हैं हमारा शुभाषीष जो शुभ मुहूर्त है और एक शुभ समय है सन्वेश है आप हम सब यहाँ मिले एक संयोग की बात सदबुद्धि की बात संयोग भी है सदबुद्धि भी है दोनों का योगफल में हम आप हम मिले का प्रसंग में आगे बढ़ने की बात यहाँ प्रस्तावित है सदबुद्धि के पक्ष में आगे बढ़ने की प्रस्ताव सदबुद्धि चाहने वाले सब यहाँ बैठे हैं ऐसा मेरा स्वीकृत ठीक है ऐसे सदबुद्धि वाले सभी महानों के बीच में हम अपने को प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं कल आप कैसा ये बात हुई थी कि विकल्प कैसे विकल्प क्यों आया किसका विकल्प तीन बात पर स्पष्ट किया तो भौतिकवाद आदर्शवाद का विकल्प है और समाधि संयम से उत्पन्न हो। निष्पन्न होंगे ये बात कल बताए तो अभी आगे इसको शिक्षा के स्वरूप में क्या होगा उसके बारे में बात करने के लिए हमको कहा तो उसमें उसको हम स्वीकारा उचित समझा हम तो आप लोग उचित समझे होंगे ऐसा मेरा विश्वास ठीक है ठीक है आगे ये बात है शिक्षा विकल्प का शिक्षा है क्या होती वाला बात, अभी तक हम वेद विचार में हम हम जो पले हैं, पहले तीस वर्ष तक वो सुनना सुनाना इसको श्रुति किया, इसको श्रुति तीन वेद को श्रुति माना वेदज्ञ नहीं माना हम भी उसी को मान कर के वेद विचारों को वेद के शिषाओं को उच्चारण करते रहे बहुत अच्छी सबसे अच्छे के जो है न हमारे पास बैठके सुनते रहे हमको बधेर अभिमान होता है ठीक है ये बात होता है जब वेद विचार के अर्थ में गए है वेद विचार निर्थक देखा अर्थ में गए तो क्या निकला बताया आपको पहले सत्यम ज्ञान हम अनतम कहा ब्रह्म को ही अनंत और शक्ति बताया और उसके बाद जो है ना ब्रह्म से ही जीव जगत पैदा हुआ ये लिखा उसके बाद तीसरे लाइन में लिखती है, ब्रह्म जगत मिथ्या ऐसी मिथ्या कैसा पैदा हुआ उस पर हमारा दर्द हुआ उस पर हम जो कुछ भी किए गए असवस्फू उसका जो परिणाम निकला मानव का स्व लगा मानव को पकड़ने के इच्छा उसको शिक्षा विधि में प्रमा, प्रस्तुत किया शिक्षा उपदेश विधि को छोड़ के हम शिक्षा विधि से प्रस्तुत किया प्रस्तुत करने के बाद उसका उसका स्वरूप को आज बताने के लिए हम प्रस्तुत हों ठीक एक बात शिक्षा के मोड़ में एक शिक्षा का जो परिभाषा लिखा है शिष्यता से शिष्टता सम्पन्न होना शिक्षा का मतलब शिष्यता क्या है पूछा अध्ययन अध्ययन क्या है पूछा उसके लिए लिखा है लिख लिखे दिया है तो पर, पर इसके अनुभव के, के, के प्रकाश में और इसके मरण पूर्वक क्रिया किया गया क्रियाकलाप ठीक है न आत्मा के साक्ष में अनुभव के अनुभव के प्रकाश में जो किया गया प्रकाश जो कौन अनुभव का प्रकाश कौन देता है अध्यापन करने वाला किसके पास रहता है अनुभव का प्रकाश मानव के पास रहेगा कि जानवर के पास इसको आप सब शोध कर सकते हैं, निर्णय ले सकते अनुभव का प्रकाश मानव के पास रहेगा लोहे के पास रहेगा या जानवर के पास रहेगा इसको आप सब शोध करने योग्य हैं सभी शोध करना इसका चाहिए और नहीं लेना चाहिए ऐसा यदि नहीं लेते हैं तब अपने को पता हम नहीं जो निर्णय लिया मनुष्य के पास रहेगा ये जानवर के पास नहीं रहेगा लोहे के पास नहीं रहेगा अभी हमारा अत्याधुनिक विज्ञान के अनुसार लोहा सिखाएगा आदमी को लोहे को सिखाने वाला एक बहुत बड़ी बड़े विद्वान से हमारे हमारा, हमारा मुलाकात हुई और वो कंप्यूटर फर्म को तैयार किए उनसे हमारा मुलाकात हुई अमरकंटक में उनसे उनकी से पूछा तो लोहे का लोहे को समझा रहे हो लोहा समझता है कि मनुष्य समझेगा उन्होंने बोला मनुष्य समझेगा एक, उसके बाद मनुष्य को मनुष्य समझाएगा कि लोहा समझाएगा मनुष्य समझाएगा एक ये, ये, ये बात हो तो इसको आपको सूचना के रूप में देना चाहते हैं क्या नाम था उसका भट्ट भटकट विजय भटकट नाम के एक सज्जन हैं पूना के रहने वाले हैं बड़े बड़े सज्जन हैं अत्यंत शिष्ट हैं उनसे बातचीत ठीक है ऐसा ऐसा बात है इसे यह भी एक भाग है कहने के मतलब जो कंप्यूटर में परम कंप्यूटर में बनाया है उस व्यक्ति का वक्तव्य ऐसा बात ये सब कुछ सुनने के बाद यानी निश्चय होता है मनुष्य ही मनुष्य को समझाएगा अंतिम बात यह लोगों समझाएगा नहीं न जानवर समझाएगा ना पत्थर समझाएगा ना मणि समझाएगा समझाएगा मनुष्य ही मनुष्य ये बात समझ में आए ये इसमें आप सहमत हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं आप ये बताइए जो नहीं सहमत साम, होते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं क्यों सहमत नहीं होते वो पूछ यह एक जगह है पूछने के लिए तो इसको इसको विचार करके बताएंगे हम संतुष्ट पता बताओ न पूछ रहे हो एक बार पक्का असंतुष्ट तो <laughs> <नहीं है। laughs> कोई नहीं, नहीं? <laughs> सहमत था यदि मनुष्य मनुष्य को समझाएगा इस बात पर यदि सहमत है हम बहुत प्रसन्न है हम समझता हमारा निर्णय ठीक है हमारा निर्णय का पुष्टि ठीक है ना तो ऐसा सोच करके पूरे बात को कहा कि अब क्या पूरे बात है तो उसमें पांच सूत्र है मूलमय सह से तु को समझना समझाने हो योग्य होना कब होता है सहस से तुम्हें अनुभव करने पर सहस्यत्व तो समझ में आता है उसके पहले किसी को समझ में नहीं आएगा अपने इतने विद्वान बैठे हैं इसमें बहुत सारे आदर्श पुरुष में होंगे महापुरुष में होंगे सभी होंगे तो इसमें साहस से तुम्हें अनुभव किए बिना हम सहसित्व को दूसरों को समझा नहीं पाएंगे अनु इसके स्मृति से क्या हो गए मानव परम्परा अनुभव मूलक विंदा रह सकते पहले ये पहले सूत्र सहत्व विधि ऐसी हम आप, आप हम साथ में जीने की विधि से ही हम सह सेत्व नाम शुरू कर सकते हैं ये जो चल करके सारा मानव जात के साथ और सारा जीव जात के साथ सारा वनस्पति जात के साथ सारा पदार्थ जात के साथ जीने की बात आ ऐसे जीत जी रहे हैं धरती पर ही आप हम बैठे हैं हवा को लेते हैं, पानी को पीते हैं, अन्न को खाते हैं, ठीक है ना? और प्राणावस्था के उपयोग तो करते ही है और जीवों का तो जीवों का भी उपयोग करने वाले बैठे ही होंगे या बैठे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं होंगे ऐसा सब बात बैठा है इसे जब हम सोच सकते हैं मानव के साथ मानव कितना धोखाधड़ी व्यापार करता है वह सोचते हैं मिलावट अलग है विषपिलाना अलग है, है विष्पिला करके बहादुरी को बताना एक अलग है ये सब तो करने वाले सारा धरती पर आज फैला हुआ है ऐसे स्थिति में अपन शुरू किए मानव मानव के साथ एक समझदारी को प्रबोधित कर सकता है और एक दूसरे के साथ पहुंच सकता है और जी सकता है जीने में क्या चीज है न्याय पूर्वक जी सकता है समाधान पूर्वक जीत सकता है और समृदिपूर्वक एक है? इसको जोड़ा इस, इसको को जोड़ने में हम स्वयं प्रमाणित हो हम स्वयं साल तत्व तो को समझा हो अनुभव किया हो और साल तत्व तो में जीता हम किसी को इंजरी नहीं करता किंतु इंजरी करने वाले धरती में है जैसा ये प्रकाश है इसमें बात कर रहे हैं इसमें जो इनपुट है बिजली ये आपराधिक इसमें जो बिजली चल रही है ये अपराधी अपराध विधि ऐसी है कैसे आया है लिखा हो ये धरती अपने सूर्य ताप को बचाने के लिए अपना मैं पहले कोयला बनाया उसके बाद संसार का भी जो जी रहा है उसको दूसरे प्रकार के वास जी ने योग्य बनाया उसके बाद मानव आया जीव या मनुष्य आया तो अभी मनुष्य क्या किया मनुष्य इसके साथ जीना तो छोड़ दिया इसको बर्बाद करने में लगा आदिकाल ऐसी अरण्य युग से धरती जंगल को बर्बाद करने में लगाई हैं, वो जो एक सौ तो एक काम रहा उसके बाद अत्याधुनिक आया, खनिज के ऊपर टोट पड़ा खनिज को बर्बाद किया खनिज को बर्बाद करना इससे सबसे बड़ी अपराध यह हुआ खनिज तेल खनिज को इधर और रेडिएशन में टक, इन तीन चीज को हम लेहरण किया उससे एक धरती भी और इनका ईंधनावशेष ईंधन से, से बुखार आ गया बीमार हो गए बुखार आ गया दूसरा दर्द को ठीक है अभी कहते हैं कितना डिग्री हो गया है और उतना डिग्रिया उन्हें पंद्रह दिपे आदमी नहीं रहेगा ये विज्ञानी उन्हें डिक्लेयर किया तो उसके जन्माशा ने डिक्लेयर किया 15 वर्ष चल सकता है इंग्लैंड ने कहा पचास वर्ष चल सकता है अभी किसी ने बोला बोले थे दो दो बारह में बड़ी धरती का जो, जो संतुलन के लिए के चुम्बकीय बल है वह संतुलित हो जाएगा धरती जो है ना फिक्र करके मानव खत्म हो जाएगा ऐसा देखा ये सब तो हम सुनते ही है हृदय सुनते हैं तो ये तो सब ठीक तो है सब सुनना भी ठीक है बोलना भी ठीक है हमारा तो सही किसी का विरोध नहीं है सबको सब कुछ खा ही सकता है प्रयोजन से होना चाहिए यही हमारा नहीं है प्रयोजन क्या है मानव सऊर से सर, जीना सीखना चाहिए सऊर क्या है अपराध मुक्त होना चाहिए भ्रम मुक्त होना चाहिए ये, ये जो कहने तो की भाषा हुआ और सकारात्मक भाग्य है न्याय भ्रम मुक्त अपराध मुक्त है न्याय पूर्वक समाधान पूर्वक नियम पूर्वक नियंत्रण पूर्वक जीना बनता है एक सैटे दूसरों से टपे हैं समाधान समय भी अभय सार्थित तो पूर्वक जीणा बनता है ठीक है मानव मानवत्व तो के साथ जीना बनता है मानव चेतना देव चेतना देवी चेतना पूर्वक जीणा बनता इतने को लेकर के एक शिक्षा भी थी शिक्षा का जो स्वरूप तो है इतने सारे सकारात्मक भाग को लेकर के है ये पहले आप सही निवेदन करना चाहेंगे इसी के आधार पर आप श्रवण करेंगे इसके औचित्यता को निश्चय करेंगे उसमें शंका हो तो हमसे पूछेंगे उसका समाधान हमारे पास ठीक हो लो। ये इसके बाद जो दूसरे भाग ये है इसका दूसरा भाग जब जैसा नियम ने तरण संतुलन पूर्वक किया ना या इसके समाधान समझे या भाई साहस से तो पूर्वक क्या क्या मतलब व्यवस्था में जीने से व्यवस्था में हम शिक्षा से एक व्यवस्था बहुत होता है व्यवस्था में जीने से समाधान समृद्धि या भय सहसित पूर्वक जीना होता सहसित तो अनुभव में हो हाँ तो अनुभव मूरक होता है समाधान समृद्धि या भय ये जीना मानव व्यक्ति का है। हम जो है ना किसी को भयभीत करने के रूप में भी हो सकता है किसी को हम विश्वास करने योग्य भी और सकता है तो विश्वास करने के रूप में इस आधार पर मनुष्य तो एक दूसरे मनुष्य कहने लिए भयरूप है और एक दूसरे के लिए विश्वास करना ही होता है उसमें से विश्वास करने वाला हाँ भाग है वह सब कुछ स्वीकार होता है मेरा फिक्र के परस्परता में विश्वास करना सब कुछ स्वीकार है ऐसा मेरा फिक्र किया इसको कैसा माना इसको माना जो आज छठ डाकुओं से बात किया वह भी इसमें सहमत होते हैं अपराधियों बात किया उन वो भी इसमें सामर्थ होता है व्यविचारियों से बात किया रूपजीवी और उन उन वो भी इसमें सहमर्थ होता है इससे ज्यादा क्या बताएगा किससे साधु संत महापुरुष ये तो सामर्थ है बहुत पहले से सहमत है साधु संत तपस्वी यती सती बुद्धिमान योगी व्यक्ति सब पहले से करते हैं ऐसा हम पाए मानव जाति के साथ संपर्क ऐसी हम ऐसा पाए तो इसके आधार पर पूरा शिक्षा विधि को गढ़ने की आवश्यकता है एक एक भाग दूसरा भाग यह आया सब, सब जी नहीं के लिए बात दूसरा विधि यह आए कि बच्चों का अध्ययन करना बच्चों का अध्ययन करने से क्या मिला हर वर्ष तेरह दस जन्म ऐसी न्याय का न्याय को चाहने वाला और सही कार्य व्यवहार करने वाला करना चाहे करना कहने वाला और उसके बाद जो है ना तीन जो है ना सचिव होते हैं। इसको है इसको अध्ययन के जबकि अत्याधुनिक विज्ञान के अनुसार तो मनोविज्ञान रखा है उनके अनुसार बच्चे बचपन से ही गर्भ से ही कामुख होते हैं ऐसा कहते हैं वो ऐसा कहते हैं ठीक तो है तो कामुख बच्चे में ही का मुख होते बच्चे में ही बच्चे पैदा कर रहे हैं अभी पांच पांच की लड़कियां जो बच्चे दिए ऐसा पेपरों में था। तो ऐसे ऐसे गर्भों में पैदा पे करना ऐसा बात बनता है तो एक तरफ, एक तरफ क्या बनता है आवाज जनसंख्या बढ़ रहा है दूसरों तरफ क्या है जनसंख्या निरोध करना केले गर्भ निरोध की कर आई कि नहीं है आप लोग सोचे हम क्या आदमी हैं आदमी जात है या हम जानवर जाते हैं हम भूत प्रेत हैं क्या है उसको गणना आप लौट रहे हैं करे क्या सीख रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं है? ये सब क्या चीज है एक दूसरे के साथ भ्रम पैदा करना चाहिए इसका स्वच्छ की मत मतलब। है अत्याधुनिक संस्था और आवश्यकता के बाद और हमारा आरोप छेड़ चाहते हैं अरवा विचार में नाश करने वाला प्रवृत्ति बने नाश करने वाला प्रवृत्ति कहाँ हुआ विज्ञान अति संसार में नाश नाश का व्यवस्था तो पहले यह सोचा गया पत्थर जिसके हाथ में है दूसरा पत्थर फेंकेगा तो उसके बाद डंडा जिसके हाथ में है दूसरा डंडा चलाएगा नहीं एक दूसरे चल गए तब क्या क्या करे बंदूक कहेगा कर एक बंदूक दूसरे बंदूक के साथ लड़ेगा नहीं तथा तो तो एक दूसरे के साथ लड़तेगा उसके बाद जो तो है ना तो पाग है तोप एक दूसरे के साथ लट लेंगे ठीक है, है ना? और तलवार आया लड़ लेगा उसके बाद मिशाइल आया और लट दिया ये सब हो गया ये सब होने के बाद आप क्या करेंगे ये सोचें कि एक बाम डालता है दो भी बम डालता है ऐसा बात करके, ये सब बात होने के बाद अभी अभी अपने देश में कई जगह में बम फोटातना मरा इतना मरा सब कहते हैं सबको लेकर के हम चाहते कैसा आप ले पटाएंगे ये मैं प्रश्न आता है उसको पटाने के विधि यही आता है हम समाधान पूर्वक देने से बचता है दूसरी विधि से बैठता क्या कैसे बचता है हमारा ऐसा समाधान सबको हो सकता है इस विधि से बचता है इसीलिए शिक्षा की बात क्या ये शिक्षा का पूर्वभूमि हुई ठीक है अब शिक्षा का स्वरूप शिष्टा पूर्वक जीण की विषय क्या शिष्टा है समाधान समृद्धि अभय सा अस्तित्व तो पूर्वक जीणाशिष्टता पहला शिष्यता यही समाधान समृद्धि अभय सा अस्तित्व तो पूर्वक जीणाशिष्टता इसके इसके पर कोई शंका करने वाला कोई होंगे तो बताइए समाधान समझदारी से आता समझदारी कैसे आता है सर से प्रकार अध्ययन करने ऐसी सर ऐसी विकास विकास को समझने ऐसी जागृतिक्रम जागृति को समझने ऐसी पंच सूत्रों को समझने से जागृति होती समझदारी होती इन पंच सूत्रों को समझाने के लिए ज्ञानार्थी अर्थीत लिखना पड़ा क्योंकि इसको सुनाया हम उस समय में तत्काल जो बुद्धिजीवी हमारे साथ थे उनको सुनाया तब तो तुमको समझ में आता होगा संसार में किसी को समझ में नहीं आएगा पंचोत्र उसको ना पचास सूत्र में परिवर्तित किया उसको भी ना कर दिया उसके बाद 5000 सौ सूत्र में परिणत किया उसको भी नकारा उसके बाद पांच हजार सूत्र में परिणत कर दिया तब ये सबसे कहा वैल्यूमेशन कैसे हुए उसको बताएं ये कुल मिलाकर के कैसे इतना लंबा चौड़ा छत्तीस पेज हुआ उसका उसका कर्ण कथा है अभी अभी हमारा भी शायद विश्वास विश्वा है यदि सभी मानव समझते हैं सभी देश में सभी मानव यदि समझदार होते हैं उन्होंने ये पांच मात्र में ही है ऐसा मेरा विश्वास ठीक है ना शिक्षा का स्वरूप ऐसा बना स्वरूप उसका जाना प्रगतन, उसका प्रगतन में है विधि उसका प्रगटन विधि को क्या किया सर्वप्रथम हम लोगों को सुना है सर्वप्रथम एक एजी भोदेश का कर है पहले मध्य प्रदेश में ऐसे एजी, एजी को हम नहीं सुना तो उन्होंने हमको बोला कि तुम आशावादी देखा? हमने पूछा उनको कि तुम निराय शावादी देव करके क्या पहाड़ कोड़ा बता पाए? मैं पूछा उससे उससे काफी तिलमिलाया उनका पत्नी मदद की मदद करने पर वो कहा कि वैसा बताओ कि आप क्या कर, क्या क्या कर रहे हैं मान जो है और हमने बताया तुम का कागजात का, के जंगल में बैठे रहते हैं ऐसा मेरा मान्यता है एक आई जी पोलिस को हमने ऐसे बताया पुलिस को बताया था कैसे करते हैं तुम्हारा दफ्तर में अपराधियों के अलावा दूसरा कोई कागज इस आधार पर बताए तो उसके ऊपर काफी विश्वास हुआ उनको उनका पत्नी को काफी अच्छे लगे। वो दो दिन रह करके हमसे सत्संग सत्संग करके उन्होंने बोला सप्ताह के लिए एक सप्ताह के, के लिए हम आऊँगा ऐसा कहा करके गया आया नहीं एक कारण कथा का ठा पहला, पहला व्यक्ति के सत्साह हम समझने की बात पहले व्यक्ति वही तो उसके बाद हम सोचने लगे कैसा किया जाए तो हम हमारा की के जो समझना चाहते हैं उनके पास ही जाना चाहिए पूरा लिखने की बात पूरा पैतीस सौ पेज में लिखने की बात ये निर्णय किया कि सम, जो समझना चाहते हैं उनके पास जाना चाहिए उसके बाद शुरू किया समझ नहीं समझना समझने वालों को खोजना शुरू किया एक टेक्निक है दुर्ग में उसमें पहले हम प्रत हुए उसमें कुछ लोग उत्साहित उस हुए उनको जांचने से पता चला सब इंजीनियर है इंजीनियर लोगों को यह उत्साह पैदा हुआ उसके आधार पर हम आई दिल्ली पहुंचे दिल्ली पहुँचने पर उसका विपरीत अनुभव हुआ दिल्ली में जितने भी आई में प्राध्यापक हैं उनसे ज्यादा कन्फ्यूजन वाला संसार में कोई नहीं होगा कोई मूर्ख भी नहीं होगा वहाँ कोई भी सही बात कोने नहीं नहीं हो सकता हर गलत बात का निर्णय हो सकता ये ये पाने के बाद क्या करता है देखिए कैसा विपरीत स्थिति झेल रहा हूँ उसका करण कथा है कर्म कथा था मैं अब ये पता चला कैसा क्या जो जो समझ सकते हैं उनसे साथ रह उसके साथ हमारे साथ दो चार लोग जुड़े दो चार लोग जुड़े उनको जाता पता चला सब इंजीनियर है साथ हो हमारे साथ जुड़ा और उसके बाद बैठा है ये जुड़ा है इस प्रकार से चाहते लोग ग्राम जोड़ो ये जुड़े सब जुड़े इनसे ये सब इंजीनियर है ठीक है ये बात आना है, है।, इन है। ये तो ये हम इंजीनियर लोग कैसे इसको अपना उसके उस पर हम सोचना शुरू किया सोचना शुरू किया थो। ये पहले थे बहुत ज्यादा पैसे के पीछे दौड़ा नहीं जैसा एक डॉक्टर जितना पैसे के पीछे दौड़ता है उतना पैसे के पीछे दौड़ाना है इसलिए इनको बट पट गए ऐसा रिजल्ट ये ठीक है ये ठीक है गलत है इंजीनियर जै ना डॉक्टर जितना पैसे के पीछे दौड़ते हैं उतना पैसे के पीछे दौड़ता यह उतना झूठ बोलना मैं तैयार नहीं ठीक ऐसा तैयार और इंजीनियरिंग जो है ना कार्यगारी कार्यगारी में झूठ कम है मेरे यहां पर अपराध हो सकता है झूठ नहीं हो सकता बंदूक बारोद ये ये अपराध हो सकता है किंतु झूठ नहीं ऐसा हम स्वीकार स्वीकारने के बाद धीरे धीरे धीरे ऐसा जम, जमात जमा जम करके अभी अपराध काम करें अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं पढ़ रहे है सोच रहे हैं देखिये श्री बैठा है ये भी एक इंजीनियर है ठीक है ना? ऐसे सब बैठे हैं, तो सभी इन्ही लोग मिलकर के सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ये करुण कथा की बात है यहाँ अंत करे अंक हुआ क्या किस्मत है, शुभ है, तो इसमें भी छानबीन करके जैसा दूध में मलाई होती है ऐसा छान करके वो आने वाले हैं कुछ लोग अभी भी पुण्यशील हैं कोई ना कोई एक और को समझेंगे ऐसा विश्वास उसके बाद प्रयत्न हो न प्रयत्न करके कि छत्तीसगढ़ सरकार में हम शिक्षा विभाग में पहुंचे वो हमारा विश्वास और थोड़ा सा उसके बाद यहाँ एक महेंद्र सिंह बैठे हैं उनका उन्होंने अमेरिका में कुछ काम किया अमेरिका के लोगों ने अमेरिका में रहने वाले लोग जो घर भारतीय और भारतीय है तो अध्ययन के लिए तैयार हो गए, दस पांच वर्ष उससे और सुदृढ़ देश विदेश में भी स्वीकार होता है ऐसा एक सुद हम पैक इसके आधार पर शिक्षा का स्वरूप आरोप हमारा विश्वास शिक्षा का स्वरूप आरोप हमारा विश्वास कैसा हुआ इस ढंग विश्वास हुआ ये विश्वास होना उचित है अनुचित है इसको आप शोध करके बताएंगे यदि यदि अभी बताएंगे बहुत अच्छा है स्वागत यदि अभी नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे स्वागत ठीक है अभी बता पाएंगे पूछ रहे पूछ रहे अभी बता पाएंगे घाट घाट में कुछ नहीं कोई नहीं सब पार्क है शिक्षा का प्रक्रिया शिक्षा में हम क्या प्रक्रिया की है? तो शिक्षा में सर्वप्रथम जो शीर्ष भाग को लिखा प्रयोजन भाग को पहले लिखा दर्शन रूप में पहले लिखा उसके बाद जो है नाम विचार रूप में लिखा उसके बाद जो शास्त्र रूप में लिखा चौतीस से चौथा भाग में वह संविधान रूप में लिखा इसने से चार भाग में पूरा भाग लिखा इसमें छत्तीसव पेज सर्वस्व है पूरा अध्ययन के लिए और हमको दस पेज भी लिखना नहीं हम बता दिया है पहले सर्वप्रथम जब कभी भी इस संसार में लोक व्यापीकरण होगा ये पांचवें सूत्र में आदमी जिएगा ये सब छोटा होता है होते होते होते धेले धेले पर धीरे पांचवें सूत्र में आएगा जीना जीने की जगह जो बहुत पांच सूत्र में होगा उसका जो व्यवहार बहुत विस्तार होगा भाषा बहुत छोटा भाषा छोटा होगा थोड़ा भाषा में हमारे बात को कहने योग्य होंगे शनि शनै अभी हम कौड़ावर की बात करते हैं थोड़ा बात समझा पाते हैं किन्तु तो इसके चलते समझदारी समझदार प्रपंच होने के बाद तब तो ज्यादा समझा रहते हैं थोड़ा बात से ज्यादा समझाना बनता हूँ ये ये बात बनती है ये भविष्य की बात कर रहा तो ये हमारा आशाएं बद इन आशाओं के आधार पर इसको प्रस्तुत किया प्रस्तुत करने के क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार अभी पहले एक मुख्यमंत्री से बात हुई मुख्यमंत्री से बात होने से बात के लिए हम लोग आए उसमें जो पहुंचे थे उसमें एक सोमदेव त्यागी जी बैठे है प्रशासन भट्टाचार्य बैठे हैं और कौन गए थे इसमें आप और कौन बताया आप अंजनी हाँ, अग्रवाल बैठे हैं हमारे बगल में ऐसे तीन लोग यहाँ बैठे चौथा व्यक्ति में बैठा ऐसा हम लोग दस व्यक्ति थे, थे। उस, उस समय में उनसे मिलने गए तब तो।, तो हम हमारे हमको मिलाने वाला एक अग्निहोत्र जी रहे जो आरएसएस के एक प्रधान कार्यकर्ता रहे उनका शरीर शांत है, वो आदमी और मैं दोनों एक सोफा में बैठे थे वो सोफा सही दई थे तो सामान्य सोफा उससे थोड़ा सा बड़ा शरीर है तो हम दोनों बैठे रहे तीस में अच्छे आराम से बैठ सकता था ऐसा था। तो मुख्यमंत्री आए हैं हमारा विचार है हम, हम उनको बोला तो आप यहाँ बैठ राम सा पास है सुनता ऐसा का वो बैठ गए बैठ जाने के बाद राम राम राम में हुआ उसके बाद हमने बोला तुम्हारा मैच राज्य शक्ति समय वो बड़ी जोर से थका हुआ जैसा लगता था उनको ऐसा बोला बोला तो उन्होंने बड़ी जोर से बोला थी? क्या मतलब है क्या मतलब है स्पष्ट है बंदूक और पैसा तो चीज तुम्हारे करता है बाकी भूंजी भांग नहीं <laughs> ये बात कहा था एक उनका नींद उद है इसका क्या मतलब इसका मतलब है तुम्हारा अमला ये बंदूक और पैसा के पीछे पड़ा है अमला का मतलब यह है जैसा अच्छा के साथ मधुमक्खी जुमता है कि नहीं नहीं जमता तो त्यागी जी बैठे हैं इनको पता है मधुमक्खी का हालत ठीक है तो जो मधुमक्खी जैसा मेठा के पीछे बढ़ा रहा था उसी प्रकार से यह मानव जात बंदों का और पैसे के पीछे पड़ा इन पर पड़ा हुआ जो संस्थान है उसको तुम्हारा आम लाख है मैंने तुम्हारा परिवार वही है तुम्हारा परिवार जो है ना महिला ये है बिना समझे समझाते बिना किए कराते बिना सीखे सिखाता, ये कब तक करेगा ये पूछो ये पूछने पर उन्होंने इसका उत्तर तो नहीं दिया किंतु प्रति प्रश्न किया हम जैसा किए थे उन्होंने प्रति प्रश्न ये किया कि क्या होना चाहिए मैंने बताया मानव का अध्ययन होना चाहिए का रक्षा होना चाहिए ऐसा मेरा पक्ष एक का, आने पर उन्होंने अपना से करते को बुलाया बुला करके उनके कार में कुछ फूका फूकने के बाद सेक्रेटरी हमारे साथ चला एक पहला गोष्ठी हुई दूसरा गोष्ठी हुई तीसरा गोष्ठी हुई दूसरे गोष्ठ तीसरा गोष्ठ में हमने बोला कि भाई तुम पहले ही समझ रहे हो तुम्हारा हमला समझेगा ऐसा बोला हमको समझने के लिए मत बोलिए ऐसा बोले क्या बोले यही नंद कुमार आपको पता ठीक है ठीक है हम बोलेंगे किंतु तो उन्होंने अपने स्व विवेक ऐसी हो चाहे मुख्यमंत्री बोला था इससे हाँ तो उन्होंने चौबीस लोगों को गिना है चौबीस लोगों का क्लिस्ट बनाया उनको शिविर करने के लिए भेजा अध्ययन करने के लिए एक महीने के लिए भेजा है न एक महीने के लिए भेजा उनको उनका बैठने समय में उन्होंनेगा लगाया हम पंद्रह दिन का टीए दे सकते हैं एक महीने का दे सकते हैं तो लोगों ने बताया हमको टीए दे देखो छुट्टी दे छुट्टी दे दिया छुट्टी दे, दे करके उन लोगों को अध्ययन के लिए भेज चौबीस लोग चौबीस लोग एक महीना अध्ययन किए उसमें अध्ययन किया आर आरोप साहो यहाँ बैठे हो कमा में कहीं ना कहें होंगे नहीं कहीं बैठे हैं अनुराब साहब चले गए के हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से नहीं आए बाबा नहीं आए नहीं आए आया चले गए नहीं नहीं आए नहीं आए थे के के साहू आए हैं बाबा ये आए हैं के के के बाबा। नहीं आए। क्या कहें ये आए हैं ये उसमें नहीं थे बाबा ठीक मैं है चौबीस में भी थे हाँ, अरे बाबा ये ये भी थे है ना हाँ हाँ वही तो था? वही आप वही कह रहे आप ही तो कहना हो आप ही हो के नहीं तो कृष्ण कुमार ये व्यतिक हो क्षमा करेंगे ये थोड़ा सा व्यतिरैक हो ऐसा नाम बताना है पहले उस टीम में पहले वाला टीम में आप थे आपके साथ में एक बघेल साहब थे ऐसा दोनों का दोनों दोनों का दोनों अपना दिल लगा करके मन लगा करके धन लगा करके पूरा मन से अध्ययन किया अध्ययन के एक महीने के अध्ययन में उनको ये पता चला इस जिला हो तो ये यहाँ तक इसके इसका वचन इसका जो सत्यापन आपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है जीना हो तो यही ऐसा बात कहा उससे नंद कुमार काफी प्रसन्न हुए हम भी प्रसन्न हुए और उसके बाद नंद कुमार कहा हम ये बिल करेंगे कर रहे हो नंद कुमार अपने में अपना सेक्रेटरी होते हुए सेक्रेटरी सारा नेता उनका बाप सारा मानव जगह पित, पिता मै क्या सुना जितने सेक्रेटरी पद में होते हैं उन सबका यही अस्पिता है ये सारे नेता नेताओं का बाप माई हो ठीक है और सारे मानव जात का हम पिता हैं। यहाँ रहते हैं सारा से करते ठीक है वो आदमी कहा कि हम शिविर करेंगे वो स्वयं शिविर किया उसके बाद उनका पत्नी के साथ दूसरा शिविर किया उनका बच्चों के साथ तीसरा शिविर किया उसके बाद पूरा किताब मंगवाया मंग पूरा अध्ययन किया उनको अध्ययन करने में देर नहीं लगता है। ये बात तो सही है सेक्रेटरी पद में जो रहते हैं वो जितना तीस वर्ष तक घिसे रहते हैं ना वर्तमें तो उनका अधिकार बन जाता है अध्ययन करने के अधिकार संपन्न बन जाते हैं ऐसा ऐसा अधिकार संपन्न व्यक्ति होने से अध्ययन किया बड़े प्रसन्न अभी महाराष्ट्र में वही आदमी काम कर रहा है पूरा का पूरा ठीक है ये तो हुआ घटना इसके बाद इनके बाद में जो सेक्रेटरी आए हैं वो आए हैं वो अभी उनको मिटा नहीं पाए हैं नंद कुमार का कहना यह था दूसरा सेक्रेटरी आएगा हम जो किया उसको मिटाना अपना लेख लेखना लेक लेक ये शुरू करेगा ऐसा ऐसा कहा था किंतु तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ अभी तक वो जो आए हैं इसको समझने की प्रक्रिया में लगे हैं ठीक है दो दो घटना हो गए वे वे भी उसके लिए जो पूरा संभाल के रखने का अधिकार है या संभावना है या आवश्यकता है वो है त्यागी समझे सोमदेव को सौंपने इसको कॉन्फ्रेंस बना के रखने के लिए यही हमारा अपेक्षा रखा हुआ अभी तक आप ठीक करना ऐसा में रह सकते तो शिक्षा के शिक्षा में प्रवेश करने की विधि है, इसमें तो अपने शिक्षक शिक्षकों के बीच में करीब पच्चीस हजार शिक्षकों के बीच में जीवन में देखो पहुंचाए है पच्चीस हजार लोगों के बीच में उसमें से कुछ अधिकारी भी हैं कुछ अधिकारी भी सब दो सौ अधिकारी होंगे सौ दो सौ भी होंगे जो यह जो रिसर्च करते हैं शोध करते हैं शोधकर्ता के रूप में काम करने वाले होंगे इन सब के बीच में इन्होंने काम किया इनका काम किया है उसमें सफलता है उनकी स्वीकृतियाँ हैं यही सफलता अभी अभी इतनी ही सफलता है स्वीकृतियाँ स्वीकृति के रूप में है अभी हम कार्य के रूप में तब मानने वाला हूँ जब बच्चों में अवगुण आ जाता परिवर्तन आ जाता है बच्चों में कब जाएंगे जब अध्यापक सुने समझेंगे अध्यापक समझने समझने के बारे में यहाँ भी अध्यापक लोगों में से कुछ लोग यहाँ भी होंगे तो उनके उनके साथ हमारा विश्वास ऐसा जुड़ा है कि यदि प्रमाणित होते हैं पूरा जाएगा प्रेरक होते हैं तो आंशिक रूप में जाएगा ऐसा मेरा सब ये, ये उनके से सेक्रेटरी के घर में ही तय हुआ ये भी थे ना आप थे न उसटरी के यहाँ जो इस बात पर तय हुआ तो ये सब बातें हो चुकी इस टाइम से एक प्रक्रिया का विधि बनी प्रक्रिया विधि अपने आप अप से बनी इसको हम बनाए हैं ऐसा नहीं कर सकता स्वयं स्वर प्रेस बनता गए बनता गए अभी की स्थिति है कि वहाँ शिक्षक लोग एक एक वर्ष के लिए अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत कुछ लोग उत्तर प्रदेश से कुछ लोग प्रस्तुत ऐसा होकर के तीस पच्चीस अध्ययन कर रहे हैं यही न ऐसा आप ही आप लोग अध्ययन दे कर रहा पर ध्यान कराते हैं साधन भट्टाचार्य कराते हैं एक योगेश नाम के शास्त्री जी रहते हैं वो कराते हैं ऐसा तीन चार लोग अध्ययन कराते हैं ठीक है एक वर्ष का अध्ययन पूरा छत्तीस सौ पैंतीस सौ पिछले का अध्ययन ये न लक्ष्य है पूरा बात को पढ़ाओगे ना तो समझाओगे ना ये लोग समझाने के लिए बैठे पढ़ने के लिए सबका अधिकार माना गया इसमें जिसमें चाहते हैं ठीक है ये कुछ होमवर्क रहते हैं तो पढ़ के आते हैं उसको उसका जो उसमें जो समझना चाहते हैं उसको समझते हैं उसको समझा लेते हैं बीस दिन की क्लास चलाते हैं बीस 10 दिन जो छुट्टी रहती है इंटरन सही व्यवस्था चल रहा है ये तीन महीना चल चुके हैं चौथा महीना चल रहा ये ऐसा मेरा स्मर में ठीक है ऐसा ये हुआ प्रक्रिया और फल परिणाम फल परिणाम में ये है तो हम जितने भी लोग जितना समझ पाए हैं हम ऐसे ही कह है सकते हैं पूरा समझे ऐसा आप कह नहीं सकते पूरा समझने का सत्य सत्यापन स्वयं करेंगे तो जो जितना समझ पाए हैं उनके अनुसार ऐसा मन में आ रहा है जीना है तो यही जीना है तो यही विधि है यही समझदारी क्या जीना बनता है बाकी सब जीना नहीं है बाकी सब शिकायत करने की है ये बात मैं कहेंट छत्तीसगढ़ के राज्य संस्था में इस प्रकार की मानसिकता तैयार हो रही है तो ये एक शुभ सूचना मेरे अनुसार हुआ तो आपके अनुसार क्या है हम नहीं जानते किंतु तो हमारे अनुसार ये एक शुभ सूचना जो है तो इस आधार पर हम जूझ रहे हैं ये जुचारुता की बात होता है तो अपने भविष्य की बार, इसके बाद चौथे बात आता है भविष्य इसमें अभी जितने बात कहता है बता तो तक है, तो इसमें किसी को कोई शंका हो तो समाधान क्या समाधान की जरूरत हो वो सब भी पूछ सकता हैं क्योंकि इसमें चार घाट है आगे की अवरेज घाट आएगी कोई जो है पूछो <laughs> कोई एक चौथा बात यही है भविष्य की बात एक तो संस्था भविष्य के बारे में विगत कार्य समीक्षा विगत कार्य समीक्षा क्या है विगत कार्य समीक्षा यही है कि हम अपराध मानव जात अपराध प्रवृत्ति को वैधमान दिया सभी अपराधों को तो ये तो तीन बात को तो वैध मानव ही है शिक्षा में जिसको सभी शिक्षाविद जानते हैं की लाभ माधभोग मालका मौन माध्यम शिक्षा अब ऐसे इस बात को सभी मानते हैं और बाकी बचा हुआ अपराध को बार्टर सिक्योरिटी में वैध मान दिया ढंग से सभी अपराधों को हम वैध मान चुके हैं मानव जात क्योंकि अभी जितने भी बैठे हैं कोई ना कोई बार्टर सिक्योरिटी के अंदर है बार्टर सिक्योरिटी को सही समझाए तभी तो सहमति लिया तभी बल्डर सिक्योरिटी किसी ने अभी तक विरोध नहीं किया हमारे देश में बहुत सारे विद्वान हुए हैं लाभोन्मादेस्त्र भोगे समाज शास्त्र और कामोन मादे मनोविज्ञान ने किसी ने भी इसको गलत नहीं बताया सबने उसको समर्थन दिया उसी का रोटी खाते हैं समर्थन करते हैं ऐसा मेरा फिट ठीक है ऐसा हम बैठे ऐसे विद्वानों के बीच में पल रहे हैं ऐसे विद्वता के साथ जीते हैं ऐसे विद्वत्ता को हम चाह रहे हैं ऐसे संसार में पल रहे ठीक है ऐसे संसार में पलते हुए हम अभी ये सोचने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ जितने भी बैठे हैं इसका भी होना चाहिए इसके लिए सब बैठे, विकल्प का स्वरूप यही है, है। सहस्त्र में पूरा का पूरा अनुभव सह में विकास क्रम विकास को समझना विकास को जीवन के रूप में समझना ये पहला घाट उसके बाद दूसरा घाट है जागृतिक्रम जागृति जागतिक क्रम में जो हम मानव ही जागृतिक क्रम में जीव चेतना वर्ष जीते हैं और यही जागृति पूर्वक मानव चेतना, देव चेतना देवी चेतना देवी चेतना पूर्वक जीते है इतनी ही बात सूक्ष्म रूप में सूत्र सु, रूप में नहीं इसको यदि ठीक से हम समझ पाते हैं हम पार लग पाते हैं इसको पार लगने के लिए विश्लेषण व्याख्या श्रोत तो ये समझाना बहुत सारा लिख कर के तो दिए है ये दर्शन में चार शास्त्र पहले बता दें दर्शन चार भाग में है विचार तीन भाग में है शास्त्र तीन भाग में है संविधान एक भाग में और परिभाषा संहिता एक भाग में ऐसा दस बारह ठीक चीज है इसको पूरा पढ़ना पड़ता है यह पैतीस सौ पे इसको पढ़ना पड़ता है समझना पड़ता है समझा हुआ व्यक्ति से समझना पड़ता है पढ़ने का अधिकार आप सबके साथ रखा है अक्षर को आप पहचानते हैं ऐसा है मेरा ठीक है शनि शनै ये पूरा धरती पर यदि होता है तब अखंड समाज पाते हैं अखंड समाज होने के आधार पर अखंड समाज व्यवस्था हो पाता है वो दर्शों पौनी व्यवस्था आगे इसी को बताए ठीक है तो अखण्ड समाज होने के पूर्व में ये पूरे के पूरा लोग वापिक होना पड़ेगा तब अखण्ड समाज की बात बारी आती है ठीक है उसके पहले कैसे इसको मॉडल बोलेगा उसके लिए लिखा है यदि गाँव में हर नर नारे समझदार होते हैं हर नर नरेपन्न गाँव हर परिवार रूप में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बनता है तब ग्राम व्यवस्था हो जाएगी यही मॉडल बनेगी स्वरूप यही बनेगा सूक्ष्म रूप यही बनेगा एक ये लिखा तो ऐसे ऐसा जीवन पाते हैं बनाने के लिए दाई कौन है दाई अध्यापक हर गांव में अध्यापक होंगे हर गांव में अध्यापक बच्चों को तो पढ़ाएंगे और बड़ों को समझाएंगे बड़े बुढ़ों को समझाएंगे बच्चों को पढ़ाएं ये फॉर्मूला ठीक है गलत क्या है क्या करना पूछो न पूछो साधु पूछो ना अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे बड़ों बड़े बूढ़ों को समझाएंगे ये ये जरूरत है कि नहीं पूछोत पूछो न नहीं कुछ जरूरत है नहीं है कोई है क्या जरूरत है बाबा सभी को जरूरत है स्वीकृत सभी को स्वीकृत है ठीक बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद तो यदि ऐसा फैक्टर की है तो आप लोग प्रयत्न कर सकते हैं अपने अपना काम है पूरा बात को समझना ही अब गाँव को बनाएगा ऐसा अपने, अपने जगह में कर सकता है। यह दो क्पीकरण का एक दूसरा चरण है बच्चों को पढ़ाना समझाना एक भी था उसके बाद बड़े बूढ़ो को समझाना दूसरा भी था दूसरा विधायक विधा पूरा होता है दोनों मिलते हैं तब गांव में पूरा समझ पाते समझदार होने के बाद ग्राम स्वराज्य व्यवस्था बनता ग्राम स्वराज्य व्यवस्था बनते तक में तीन तीन चीजें पर होते पहले परिवार सभा पर परिवार में मानव परिवार ऐसे ही समझदार मानव परिवार होता है परिवार में मानव संस्कृति सभ्यता का धारकवाहकता होता है और सभा विधि से विधि व्यवस्था का धारकवाहकता रहता है सभा में परिवार में अंतारी इतने ही परिभाषा ये एक ही वस्तु में दोनों पर है इसी के इसी विधि से ग्राम सभाओं परिवार सभा ग्राम परिवार सभा जाए ना दस परिवार के बीच में एक व्यवस्था और दस परिवार के बीच में जो चैपन चलती है में शुरू हो जाता है उत्पादन में उस विनमय में, में क्या हो जाती है पहले से आवंटन होता है परिवार में उसके बाद दस परिवार में लेन ले होता है दस परिवार में पर देन होने की विधि क्या है पूछा लेने वाला भाई देने वाले का वस्तु का मूल्यांकन करेगा स्वयं जो लेना स्वयं का भी मूल्यांकन करेगा ये ठीक है उसके आधार पर लेना देना होता है वैसे ही देने वाला भी करता है स्वयं देने वाले वस्तु का मूल्यांकन करता है लेने वाले का समस्या को मूल्यांकन करता है उसके आधार पर मूल्यांकन लेन देना होता है इस ढंग ऐसी विनिमय व्यवस्था की बात कई वर्षो लेने वाला भी एक वर्षो देगा और देने वाला भी एक वस्तु देगा इन दिनों में सामंजस्यता होने पर मूल्यांकन में मैं मूल्य विनिमय होता है ये लिखा तो वस्तु का विमय का आधार क्या है तो मनुष्य जो है ना प्राकृतिक ऐसा पर श्रम नियोजन पूर्व उत्पादन करता है उत्पादन में उपयोगिता मूल्य कला मूल्य समावेश रहता इस पर कैसी को शंका हो तो हो सकते हैं हर उत्पादन में उपयोगिता मौल कला मौल समावि हरिहर हरिहर हरिशरण भगवतरण नारायण नारायण बैठा बेहश रह ठीक है तो उपयोगिता मूल्य के बारे में है उपयोगिता किस बात की पूछा उसके लिए छह डिजिट पता है सामान्य आकांक्षा सा। महत्वाकांक्षा तो सामान्य आकांक्षा सा के रूप में आहार और सवाल रूप में उपयोग होना ये स्वीकार कारण है कि नहीं होता है कर सकता एक दूसरा दूर दूरश्रवण दुर्ग मंदोर दर्शन वो भी धीरे है ए पुरा होता कि नहीं वो पे वो भी कर सकते हैं इन तीन छह भाग में कोई भी उत्पादन का मूल्यांकन होता है उसका उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन होता है ठीक है ना तो यह कार्य में एक वस, ही वस्तु वही वस्तु को छह महीने तैयार करता है एक व्यक्ति एक महीने में तैयार करता एक व्यक्ति दो दिन में तैयार करता है सबका सामान्यकरण विधि ऐसी मूल्य का न होता उपयोगिता मूल्य का इस ढंग ऐसी सामान्यकरण बात तो इसे इस ढंग इस से एक परिवार समाज सभा में लेन देन का व्यवस्था बनता वही चल करके ग्राम सभा में ग्राम सभा ग्राम परिवार सभा में ये सही होता पूरा गाँव में एक सामान्यकरण विधि बनेगी उसके आधार पर विनिमय हो गया इससे काम में विनिमय के बाद होता उसके बाद न्याय की प्रक्रिया न्याय प्रक्रिया परिवार ऐसी ही शुरू होता है समझदार परिवार में अपने परिवार में कितना न्याय है न्याय है उसका विश्लेषण हो जाता है हर मर नियम समझदार होते हैं, परिवार में ही न्याय होता है ठीक है नहीं होता है। इसमें कोई शंका समझदार परिवार में परिवार में न्याय होता है इस पर कोई शंका है संस्थान में शंका हो सकता है क्या नहीं तो न्याय और न्याय क्या चीज है पूछा न्याय का मॉडल बताया मनुष्य जो है ना तो अपने समझदारी के आधार पर तो सोच विचार करता अभी भी वही करता है अपने समझदारी के अनुसार स्वच्छ उचार करता है सोच विचार करने के बाद योजना बनाता योजना बना करने के पश्चात कार्य योजना बनता कार्य योजना के साथ कार्य व्यवहार होता कार्य व्यवहार के आधार फल परिणाम होता है फल परिणाम समझदारी के अनुरूप हुआ उसका नाम है समाधान विपरीत हुआ समस्या अभी हम जो कुछ भी करते हैं विपरीत है किसान देखा सभी देख सकते है, इसका परीक्षण और व्यक्ति कर सकता है इस दिन से न्यायपूर्वक जीने वाला बात स्पष्ट होता है तो हम समझदारी के रूप में हमारा फल परिणाम हमारा कार्यकाल का यदि का फल परिणाम हो गया वो समाधान इस दिन से हर व्यक्ति समाधान का अधिकारी बनता है ये कहाँ से आता है पूछा उसके लिए उत्तर दिया है हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता रहता ही अनुभव से संभावना नाम लेखा है अनुभव जो होता है से तुम्हें उससे अधिक संभावनाएं बने रहते हैं जो अनुभव रहता है उससे अधिक संभावना ठीक है उससे हम न्यायपूर्वक जीने वाले होते हैं न्यायपूर्वक जीना बनता है तो हम समाधान पूर्वक जीना बनता है समाधान न्याय दो पूर्वक हम जीना बनता है सत्य पूर्वक जीना बनता है दूसरा कुछ रास्ता नहीं दूसरा कुछ रास्ता को तैयार कर ही नहीं पाते लिटरली कोई तरफ नहीं करता है कर पाएगा सात सौ करोड़ मिल मिलके दूसरा कोई विधि नहीं बनता ठीक है इस हम एक अपूर्व से को विकल्प विधि से पाते हैं न्याय न्यायपूर्वक देना समाधानपूर्वक देना शक्तिशाली विधि से प्रमाणित होना ये तीनों चीज आता है उसके बाद झगड़ा किससे करेंगे एक एक विधि ये बना सोचने के सूचना के रूप में दूसरा विधि जी हम जैसे समाधानित होते हैं नर नरे तो समाधान के साथ हर नरनर में समानता का अनुप स्वरूप बनता है खाने में समानता नहीं पीने में समानता नहीं बल में समानता नहीं रोग में समानता नहीं है में समानता नहीं धन में समानता नहीं इन, इन, किसी विधा में हम एक रूपता को पाते सब अपने ढंग से खाएंगे सभी अपने ढंग से पियेंगे सभी अपने ढंग से रहेंगे और सब तो अपने ढंग से सोचेंगे अपने ढंग से करेंगे सुनना सबकी करना अपने भाई की अभी कहा सुनना का उसके अभी पुनः कहावत बना रहे हैं ये कुछ कहा कुछ कहा क्या कहा कुछ नहीं कह रहे कुछ क्या है क्यों कुछ नहीं क्वेश्चन अब बैठा ईशन से हम इस जगह में आते हैं हम सब कुछ सोच विचार के चलने ऐसी नरनाय में समाधान समान रूप में आता है समाधान क्या है में नरनाय में समानता होती यदि समाधान समृद्धिपूर्वक परिवार में जी पाते हैं अब गरीबी अमीर में संतुलन आता है इसकी आवश्यकता है कि नहीं इसको भी शोचा जाए इसकी आवश्यकता है कि नहीं कुछ सर इसकी आवश्यकता है कि दर्थ नहीं है, है सहमत है पूरी तरीके पक्का तो से गरीबी में इन समानता की आवश्यकता हो तो वस्तु यही है क्या वस्तु सच में अनुभव विकास क्रम विकास का समझ और जागृतिक्रम जागृति का समझ जागृति में अनुभव मूलक को जागृति का प्रमाण करने के क्रम कितनी तो कुल मिलाकर कर के लम्बा चौड़ा है मानव का समझदारी और जीने की का इसमें ऐसी हम सार्वभौम व्यवस्था को पा जाते हैं यदि संपूर्ण मानव परम्परा या संपूर्ण मानव जब सर्वदेश में यदि समझदारी से संपन्न होता है समाधान पूर्वक जी पाता है तब जो है न दस विधान दस सीढ़ी भी जा करके सार्वभौम व्यवस्था हो जाता है ये दस सौ करोड़ आने का व्यवस्था होती अभी सात करोड़ में जनसंख्या बढ़ गई वो उसको घटाना चाहिए बड़ा सा जो है ऐसा सब ठीक है ना ये बात ये बात ऐसा तो इस वजह से हम व्यवस्था का सर्व सर्वम व्यवस्था के अर्थ में ही है और उसी का आंशिक रूप में परिवार में दिया जा सकता है परिवार में जो है न समाधान समृद्धि पूर्वक जीते है अब इसको तो जो है ना सर्वम अखण्ड समाज सार्वस्था के रूप में आता है ठीक है केवल परिवार में ही पूरा मानव का लक्ष्य है उसमें आधा भाग पूरा होता है समाधान समृद्धि के रूप में ये इसको अब हम बढ़ सकते हैं स्वीकार सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं प्रमाणित कर सकते हैं यहाँ तक तुरंत तुरंत प्रमाणित करने वाले रहेंगे ही उसके बाद धीरे धीरे होने वाली बात अखंड समाज अखंड समाज होता है तो सार्वभौम होता है सर्वदेश में जी समझदारी तक प्रवाहिला होता है उससे में सार्वभौम व्यवस्था होती है सर्वौमस होना ही अंतिम मंजिल है इस तरह से हम एक अच्छी बात पे सुन सकते हैं अच्छी बात पर जोर लगा सकते हैं अच्छी बात के लिए हम समर्पित हो सकते हैं अच्छी बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं जय हो मंगल हो कल्याण बताइए और कुछ अच्छी बात ये ठीक हुआ यहाँ तक ठीक हो गया चाय बनने में समय कितना लगा सवा घंटा सवा घंटा लगा जी ठीक पूरा हो, हो गया ये चाय धन्यवाद व्यक्त सुनाए सब धन्यवाद चाय बनने में और 10 मिनट है सूचना नहीं गई थी किचन में तो इस बीच अध्ययन संबंधी कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट रख सकते हैं क्योंकि तो वैसे भी ब्रेक करना ही है अभी और 10 मिनट का सदुपयोग किया जा सकता है अध्ययन संबंधी कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो इसे। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बड़ी धैर्य से सुना मैरा स्वीकृष इसका प्रभाव भविष्य में प्रमाणित होगा ऐसा मेहरा स्वीकृत जय हो मंगल हो कल दस, दस मिनट है, है। हाँ। इसमें कुछ प्रश्न हो तो कोई जिज्ञासा हाँ। पूछना ना वो सब स्वागत बाबा जी ने बताया की अच्छा सबका बच्चों को समझाएंगे और बड़ों को समझाएंगे ये बिल्कुल बात है और समझाने का काम करने पे भी कुछ ऐसा आ रहा है कि की बड़े लोग बड़े लोगों को समझाने पर एक ऐसी मुसीबत आ जाती है कि वो कहते हैं हाँ वही पंचो तुम्हारा सब नहीं लेकिन पनारा हमारा वहीं से वहीं यानी वो कहते हैं तुम्हारा पास सही है अचेतन में कुछ ऐसे संस्कार उनके बने हैं पूर्वागम बने हैं तो जिसके कारण हम न्याय की बात कहते हैं कहते हैं सुरक्षे ठीक तो है महसूस सही मानना चाहिए लेकिन अगर हमने घर में तो घुसे उतारा कपड़े यानी वही नहाओ और फिर आओ माह तुम्हारा पास सब नहीं लेकिन वहाँ बिना नहा नहीं जा जबकि प्रैक्टिकल में हम हाँ, बच्चों को समझाने में लेकिन बड़ों को समझाने के सामने ऐसी मुझे आ रहती है तो मैं जानना चाहता हूँ बाबा पंच प्रधान ऐसे लोगों के साथ हम अपनाए की वो बात अपने एक पुरानी जो पुरानी विकृतियों में जकड़े हुए हैं वो कैसे हो पाए अब ये कह रहे हैं कि एक आयु के बाद लोग पूरे प्रस्ताव से सहमत तो होते हैं आ? एक आयु के बाद लोग पूरे प्रस्ताव से सहमत तो होते हैं पर आ, उससे आगे बढ़ने के लिए उनमें मतलब कम पड़ जाते हैं कभी कभी पूर्वाग्रह के वजह से तो इनके साथ कैसे काम किया जाए देखिये बड़े कुछ जितने भी हैं सहमत होना पड़ेगा ठीक है अभिभावक है ना सहयोग करना आवश्यक युवा पीढ़ी प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है जो बचपन है वो पूरा अध्ययन करना जरूरी है ऐसा स्वीकार पूरा अध्ययन बड़े कोई बुजुर्ग करेंगे ऐसा मेरा विश्वास नहीं है कोई वृद्धि व्यक्ति अध्ययन करेगा समझदार बनेगा तो हर व्यक्ति नहीं करेगा तो उसके बाद वे प्रौढ़ पीढ़ी में उससे ज्यादा करेंगे और युवा पीढ़ी में उससे ज्यादा करेंगे कम लोग जो है ना छेंगे युवा पीढ़ी में युवा पीढ़ी में सर्वाधिक लोग इसमें जुट जाएंगे और बचपन में सभी बच्चे इसको समझेंगे ऐसा इस देखा गया इसमें कोई शंका इसमें कोई शंका क्या ठीक, ठीक, और आगे इस ढंग से क्या पन पाते हैं आगे पीढ़ी आगे इसमें जो है ना पीछे पीढ़ी जो ना आगे पीढ़ी को ना नाबाइक समझ रहा है वो खत्म आगे पीढ़ी लाइके के लिए प्रयत्न करता है इसको स्वीकार ये बनता है जय हिंद आगे आगे अध्यय संबंधी और कोई और कोई